इसलिए बजाय व्यक्तियों के प्रति प्रेम की धारा बनाने के सिर्फ प्रेम की अवस्था बनानी चाहिए चारों तरफ बहती रहे जिससे मिलो जिसके पास बैठो जहां खड़े हो जाओ वहीं प्रेम की सुगंध उड़नी चाहिए काश मैं तुम्हें ऐसा प्रेम सिखा सकूं तो मेरा काम पूरा हुआ पर ख्याल रखना बंधन वाले प्रेम में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 सब सीमाएं तिरोहित हो गई अब जो बचा उसे तुम तो मैं नहीं कह सकते अब मैं कैसे कहोगे उसे मैं की तो सारी ईंटें निकल गई जिनसे मैं का भवन बना था अब तो अहम ब्रह्मास्मि, अब तो ब्रह्म ही है अब तो तत्व मसीह अब तो वही ही है अब तुम तो मिट गए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 जो क्षमा भी ना कर सके कैसा ये प्रेम जो प्रतिशोध से भरा हो और ये घाव बड़े मूल्यवान घाव नहीं है ये कुछ बहुत भीतर नहीं जाते ये ऊपर ऊपर है जैसे चमड़ी छिल गई चमड़ी से ज्यादा इनकी गहराई नहीं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 वहां मिस्र से लाई गई एक मम्मी रखी हुई थी उसके नीचे लिखा था पांच सो बीसी गाइड बोला यह नेताजी बोले मैं जानता हूं यह धनों की लाश गाइड आश्चर्य से बोला धनों की लाश यह आप कह क्या रहे नेताजी बोले हाँ भाई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 फोटोग्राफर नहीं आए अखबार नवीस नहीं आए तो फूल एकदम सिर ढाप कर रोने लगता है। कुछ ऐसा थोड़ी है कि आज जनता जनार्दन का आगमन नहीं हुआ तो आज क्या मुस्कुराना, आज क्या हवाओं में नाचना आज क्या सुगंध लुटाना नहीं फूल तो अपनी मस्ती में वैसा ही होता है कोई गुजरे तो ठीक कोई न गुजरे तो ठीक किसी ने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 न तो मुझे प्रशंसा की कोई इच्छा है न पुरस्कार की कोई आकांक्षा है अगर मेरे गीतों में कोई अर्थ नहीं है तो ना सही न सताइस की तमन्ना न सिले की परवाह गर नहीं है मेरे असार में माने न सही जब किसी के भीतर गीत उठता है तो गाने का मजा है स्वांतः सुखा है जब नाच उठता है तो नाचने का मजा है स्वांतः सुखा है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 तीन दिन के भूखे ये तो भूल ही गए बड़े आनंद मग्न आके रामकृष्ण चरण में गिर पड़े रामकृष्ण का दूसरी बात पीछे होगी तूने कह दिया ना तूने प्रार्थना कर ली ना विवेकानंद मैं तो भूल ही गए मैं प्रार्थना में ऐसा मस्त हो गया रामकृष्ण का फिर से जा ऐसा तीन बार हुआ और तीसरी बार विवेकानंद बाहर आए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 आगो से तसव्वर में भी आया न करो मुझसे बिखरे हुए गैसू नहीं देखे जाते सुरख आंखों की कसम कांपती पलकों की कसम थर थराते हुए आंसू नहीं देखे जाते अब तुम आगो से तसव्वर में भी आया ना करो छूट जाने दो जो दामाने वफा छूट गया क्यों यह नाजिदा खिरामी यह पसीमा नजरी तुमने तोड़ा तो नहीं रिश्ते दिल टूट गया अब तुम आगो से तसर में भी आया ना करो मेरी से ये आया ना करो मैं इस उजड़े हुए पहलू में बिठा लू ना कहीं लबे सीरी का नमक आर जे नमकी की मिठास अपने तरसे हुए ओंठों में चुरा लू ना कहीं अब तुम आगो से तसवर में भी आया ना करो